स्वाध्याय मोक्ष शास्त्र स्वाध्याय मोक्ष शास्त्रा दे। देतं देतं है है नाम अध्ययन प्रणोद होगा स्वाध्याय है मोक्ष शास्त्रा नाम अध्ययन मोक्ष प्रतिपादक शास्त्रों का अध्ययन करना है ना मोक्ष शास्त्रा नाम यहाँ पर मोक्ष प्रतिपादकम मोक्ष प्रतिपादकम चाह तत्म चाह्राधिकारी नाम मोक्ष शास्त्र है मुख्य मोक्ष प्रतिपादक शास्त्रों का अध्ययन करना मोक्ष का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र और आप उपलक्षण से समझ लेना मोक्ष के साधनों का प्रतिपादन करने वाला और मोक्ष के विरोधी का प्रतिपादन करने वाला किसका प्रतिपादन मोक्ष का प्रतिपादन मोक्ष के साधनों का प्रतिपादन और मोक्ष के विरोधी का है ना कभी तो जब मोक्ष के साधन का प्रतिपादन होगा तो आप उसमें सोचेंगे की ये साधन हमको वर्जित करना है और विरोधी का प्रतिपादन होगा तो आप उससे मोस्ट मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र उपनिषद है भगवद गीता है ब्रह्मसूत्र है और ये सभी पुराण में पुराणों में भी अच्छी अच्छी बातें हैं संतमान में है विभिन्न संस्कृत भाषा में और विभिन्न भाषाओं में है, है।, है, है, है ये सब मोस्ट प्रतिपादक शास्त्र है योग सूत्र है संत स है ये सब अच्छी बातें हैं और जिसका भी मुख्य प्रतिपादक जिस ग्रंथ में हो लेना चाहिए विधंटा ग्रंथ और वाद्य ग्रंथ कोई मुख्य का प्रतिपादन नहीं है ना पढ़ने भले इसको कोई लेकिन इससे कोई कल्याण तो नहीं ना। तो में है इससे तो संत मषदी ठीक है लेकिन विटा मतलब जैसे खंडन वगैरह ग्रंथ है ना पर निराकरण लम्ब स्वमत्थापना से रही तो इसमें केवल परम का खंडन हो उससे क्या होना खंडन खंडन का ऐसा तो नहीं का अध्ययन करना हुआ अथवा प्रणों का जप करना स्वाध्याय है है ना तो शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय है और जो अध्ययन नहीं करते हैं साधक प्रणों का जप कर रहे हैं तो वो भी क्या स्वाध्याय कर रहे हैं प्रणव सभी भगवान नाम का उपलक्षण है ना किसी भी भगवान नाम का जब करना चाहिए ईश्वर प्रणान बताते हैं ईश्वर प्रणानम तस्वीन परम गुरु स्तर पर उस कर्म गुरु में सभी कर्मों को अर्पित कर देना है ना जो कुछ करते हैं किसी में किसी गरीब की तो सेवा करते हैं जरूरतमंद की सेवा करते हैं तो किस लिए करते हैं हम भगवान की सेवा कर रहे हैं भगवान की ही सेवा कर रहे हैं उसमें भगवत भाव यदि हम रखेंगे ना जिसकी सेवा कर रहे हैं तो अहंकार नहीं आएगा और जब हम भगवत भाव नहीं रखते हैं और अहंकार रहता है तो हमने उसका इतना सहयोग किया तो मैं सब अहंकार कि वो तो भगवत भाव मानकर चाहिए कि उस परम गुरु में सभी कर्मों को अर्पित करते हैं अब देखो यहाँ पर पति सयासन हुआ स्वस्थ परिची वितरक ज्यादा संसार बीज क्षय ये या प्यारित्रमुक्तो अमृत भोग भागी सया पथिजन हुआ स्वस्थ परिची वितरक ज्यादा संसार संसार बीज माण याद नित्य मुक्त अमृत भोग भागी नित्य मुक्त अमृत भोग भागी यहाँ पर यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि ईश्वर प्रणिधान करने वाला साधक की गोर देंगे है ना क्या ईश्वर प्रणिधान ईश्वर प्रणिधान करने वाला ईश्वर प्रणिधान करने वाला भी पर क्षीण वितर्क जाला वितर्क का अर्थ है संशय आदि जिसके संशय आदि रूप वितर्कों का जाल क्षीण हो गया है नष्ट हो गया है जाल में व्यक्ति फंस जाता है ना तो जाल के स्थान पर क्या है वितर्क मतलब तो संशय विकर्य ज्ञान ये सब क्या है जाल है विकर्क रूप जाल ईश्वर प्रदान करने वाले जिस योगी के संशय आदि रूप विकर्क जाल नष्ट हो गया संसायादी रूप नष्ट हो गया करने नष्ट हो गया है निस्टी निस्टी। करने हो गया है सैया ना सैयास्था आत्मस्था वो चाहे सैया पर स्थित हो अथवा आसन पर स्थित हो सैया पर स्थित होने मतलब लेटा है आसन पर स्थित हो मतलब बैठा है चाहे वो सैया में ले चाहे वो सैया में बैठ स्थित है अथवा स्थित हो या आसन पर स्थित हो अथवा चाहे मार्ग में जाने वाला हो मार्ग में चल रहा स्वस्था वो में हो अथवा रूप में स्थित हो किसमें स्थित हो रूप में आत हो वो ईश्वर प्रण मतलब ईश्वर प्रणान करने वाले जिसके संसय आदि रूप भीतर के जाल नष्ट हो गए है वह चाहे सया स्थित हो अथवा आसन में स्थित हो चाहे मार्ग में चलता हो या आप उस तो रूप में स्थित हो वह अच्छा ऐसा संसार भी क्षमा संसार के कारण के विनाश को देखने वाला संसार का कारण कौन है न तो संसार के कारण अविद्या के विनाश का अनुभव करने वाला उसको अनुभूति होगी कि हमारी अविद्या कुछ भी नहीं है हमारा कुछ भी प्रतिबंधक नहीं है प्रतिबंधक के कारण अनुभूति नहीं होती है जब आत्मानूति हो रही है तो अविद्या चेड़ हो गई है ये मतलब है कि संसार के कारण अविद्या के विनाश का अनुभव करने वाला नित्य मुक्ता अमृत भोगवाजी क्या नित्य मुक्ता कर है सदा मुक्त होकर मतलब जीवन रहते सदा मुक्त होकर मतलब जीवन में कभी बंधन नहीं आएगा मतलब जीवन मुक्त होकर ऐसा तो करना अच्छा रहेगा नित्य मुक्ता क्या है जीवन मुक्त होकर अमृत भोगवाजी क्या कर अमृत रूप भोगभागी होता है अमृत रूप भोगभागी अमृत रूप भोग का मतलब क्या है मोक्ष मोक्ष भागी मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता है साथ विदेह मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता है नित्य मुक्ता करते है वो जीवन में तो होकर अमृत भोगभागी विजय मुक्ति को प्राप्त करने वाला होता है जीवन मुक्त होकर विदय मुक्ति को प्राप्त करने वाला होता है कौन ईश्वर प्रणधान करने वाला यदि ईश्वर प्रणधान कर ले तो अपने लिए योगोक्षम का कुछ करेगा खत्म हो गई येोक्षम के बारे में सोचेगा ही नहीं सब समस्याएं खत्म हो गई नरसिंह महता के जीवन में आता है उनकी पुत्री की विवाह के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया कुछ भी किया ही है पुत्री का विवाह भी है हो गया किसी भी निश्चित हो गई कुछ नहीं पत्नी का इसी पुस्तकों में कुछ नहीं कुछ भी अपना भजन भी ली है भगवान ने ठाकुर जी ने आकर पूरी व्यवस्था खुद पूरी व्यवस्था भोजन आदि तम्बू लगाना निवास, निवास तो सब भगवान ही करना पड़ा भगवान ने जरूर पालू भी हो क्या होगा पूरा किया तो पूरी व्यवस्था तम्बू लगाना भोजन बनवाना सब आदमी भगवान ने ये कहा गया है जिस विषय यत्र ईश्वर प्रणधान के विषय में या कहा गया है या तथा तथा ईश्वर ईश्वर के प्रणिधान से प्रत्यक्ष चेतना अधिगम प्रत्यक्ष चेतना का अधिगमन मतलब साक्षात्कार होता है ईश्वर है प्रणधान से प्रत्यक्ष चेतन का साक्षात्कार होता है या प्रत्यक्ष चेतन का बोध होता है अंतराया भाव्याया भाव और बिन्न का अभाव होता है बिन्नों का ईश्वर प्रधान सबसे बड़ा है उससे बड़ा कुछ नहीं कभी आप विकल्प बताए है ना ईश्वर प्रधान अच्छा एक जगह आया था ना ज्ञान वित्ती आप हाँ योगांग अनुष्ठान और हाँ योग के अंगों का अनुष्ठान करने पर अशुद्धि की कार्यक्रम क्रमश क्षमता होने पर अविद्या की क्रम का होने आरोप विवे ख्याति की उदय पर्यंत ज्ञान की जीप की होती रहती है इसको थोड़ा ध्यान देंगे आप एक तो गुरु से शास्त्र का अध्ययन करते हैं श्रवण करते हैं गुरु से शास्त्रों का श्रवण करने पर क्या होता है ज्ञान होता है ना होता है ना तो शास्त्री के अंत प्राप्ति का दा साधन है लेकिन वहाँ जो ज्ञान जीपकी कही गई है ना बिना शास्त्र अध्ययन की तो ये विशेषता है ना योग के अंगों का अनुष्ठान करने पर अविद्याणता होने पर विवेक जाति के उदय पर्यंत ज्ञान का प्रकाश होता रहता है मतलब बिना अध्ययन गुरु से अध्ययन किए ही ऐसा उसको ज्ञान प्राप्त होता है ऐसा होता है बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उनको बहुत उन्तियाँ हो जाती है वो ज्ञान व्यक्ति यहाँ पर यहाँ बच्ची और जो मंत्र द्रष्टा इसी कहे जाते हैं तो वो उन्होंने उस मंत्र का अध्ययन नहीं किया है नही पर ध्यान काल में जो है ना अंदर ही उनके मंत्रों का स्मरण हो गया है अंदर ही सब हो गया है जो मंत्रा है उनका मतलब ईश्वर ने कृपा पूर्ण जन्मों की साधना से ईश्वर ने कृपा देखेंगे तो क्या हो गया तो यू हो गया और वो बिना अध्ययन वाला कमला है ना ऐसा ही होना के बल पर जो ऐसा है बहुत लोग ऐसा ज्ञान जाते हैं ते शाम यम नियमानाम इन यम नियमों का पांच यम पांच नियम है ना अच्छा कभी क्या होता है यम नियम के पालन में भी आना चाहिए नाम विध में प्रवन प्रतिपक्ष भाव यम नियम यम नियम का यम नियम का क्या कहू यम नियम की वितर्क से बाधा होने पर नियम नियमों की विकर्क से, से रुकावट होने, होने पर नियम नियमों का विकर्क से अवरोध होने पर अवरोध या रुकावट किसकी नियम हाँ शादी योगी यम नियम का पालन कर रहा है और विघ्नों के द्वारा क्या हो जाएगा रुकावट होगी इन नियम नियमों का विघ्नों के द्वारा रुकावट होने पर इन नियम नियमों का विघ्नों के द्वारा रुकावट होने पर प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए मतलब उसके विरोधी विचारों की भावना करनी चाहिए उसके विरोधी विचारों की, हाँ, की, की भावना विरोधी विचार भाष में आए नियम नियम का, का वित्त से या नियम परियमों की वितर्ग के द्वारा बाधा होने पर उसके विरोधी विचारों की भावना करनी चाहिए अच्छा जी विरोधी विचारों की भावना करना चाहिए तो भाषण में ही फिर और अहिंसा तो कहा गया है ना पहले अहिंसा प्रमोल धर्म सबसे बड़ा धर्म क्या है अहिंसा आई। है याद याद में कहीं अहिंसा नहीं है नहीं मां भारत में ने मना किया है कृष्ण पशु का प्रयोग बताया है सावर भाष में भी वो जो है ना अर्धिकार भी जीतिया है सावरभाष में और मां भारत में भी जिया है ये कुमारील भट्टी का रूप विकृत हो गया है जो की आजकल है और ये प्राचीन जो है ना ये पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए उसी का उलंबन करके भागवत ज्ञाने एक नाथिन्य का रोगिना यदा क्या जब यम नियम का पालन करने वाले इस योगी के क्या कहेंगे जब यम नियम का पालन करने वाले इस योगी के मन में या इस योगी ऐसा करना जब यम नियम का पालन करने वाले इस योगी का अवरोध करने वाले हिंसा आदि विघ्न उत्पन्न हो इस योगी की साधना का अवरोध करने वाले इस योगी की साधना का अवरोध करने वाले हिंसा आदि वितरक उपस्थित हो हिंसा आदि वित्पन्न हो तो वितरक के ध्यान देना मनसा वाचा कर्मणा तीन प्रकार से होगा ना जब में होगा तो वृत्ति हो जाएगा दुर्भा रूप हो जाएगा इसलिए वितर्क आकर कुश्ती का कर वृत्ति भी करते हैं मन से जब वितर्क होगा तो हो जाएगा। जब यम नियम का पालन करने वाले इस योगी की साधना का अवरोध करने वाले हिंसा आदि वितर्क उपस्थित हो या हिंसा आदि दिन उपस्थित हो किस प्रकार उपस्थित होंगे हमिश्यामी आम अपकारिणम आम अपकारिणम हम मैं अपकार करने वाले को मारूंगा मैं अपना नुकसान करने वाले को मारूंगा है तो मारूंगा अहिंसा का पालन करने वाला जो भी है लेकिन युद्धि गया उसकी ऐसी भी सारा से आपका अहम अपकार न मनुष्यामी मैं अपकार करने वाले का या नुकसान करने वाले को मारूंगा अन्यमी कर मिथ्या भाषण भी करूंगा किसी भी तो प्रकार परेशान करना है ना झूठ मूल परेशान भी करते हैं झूठ मूल के फंसा देंगे उसको अन्यमी कर मिथ्या भाषण भी करूँगा द्रव्यम्यामी स्वीकृत्यामी अस्त द्रव्यम अपनी स्वीकृत्यामी इसके द्रव्य को भी स्वीकार कर लूंगा मतलब इसके धन का भी अपहरण कर लूंगा इसकी संपत्ति का भी अपहरण कर लूंगा यह हो गया अस्त द्रव्य मीकार कर लूंगा मतलब इसकी संपत्ति का भी अपहरण कर लूंगा दारे क्या अस्थ व्यवाही भविष्यमी और इसकी पत्नी में भी गमन करने वाला हो और इसकी पत्नी में भी गमन करूंगा और इसकी पत्नी में भी गमन करूंगा ऐसा परिग्रहेश अस्ते स्वामी भविष्यमी क्या अस्ते और इसकी संपत्ति में स्वामी बन जाऊंगा परिग्रह का संपत्ति और इसकी संपत्ति का स्वामी बन जाऊंगा ध्यान देना पहला विचर्क क्या है अहम अवका में भविष्यामी यही अहिंसा का विरोधी हिंसा है और अहिंसा के बाद क्या होता है सत्य है ना तो, तो उसका विरोधी से क्या है अंतिम अहिंसा सत्य के इसके बाद क्या है किसी परिस्थ्य चोरी हो गयी ना इसके द्रव्य का अभी अपहरण कर लूंगा चोरी कर लूंगा और ब्रह्मचर्य डायरेक्श विचारैवाहिक भविष्य ब्रह्मचर्य का विरोधी हो गया परिग्रह इसके परिग्रह का स्वामी हो जाऊंगा इसके सम्पत्ति का स्वामी हो जाऊंगा तो सभी के विरोधी हो गए ना किसके विरोधी व्यम के इसी प्रकार नियम के विरोधी भी आपको बताऊं विचार कर लेना है नियम के विरोधी का विचार कर लेना पांच दिन एवं उनमार्ग प्रमाण विकर्क जो अतिरिक्त एवं उन्मार्ग प्रमाण कारमार्ग में ले जाने वाले प्रमाण कार्य ले जाने वाले उन्मार्ग मुखार्ग करता है कुमार बुरा मार्ग इस प्रकार कुमार्ग में ले जाने वाले कुमार्ग में ले जाने वाला कौन है कौन विघ्न ज्वर का ज्वर ज्वर ज्वर हिंदी में विर्क का ज्वर लग रहे ज्वर और विर्ग ज्वर का विशेषण अति दीपेन अतिदित अत्यंत उग्र इस प्रकार उन्मार्ग की ओले ले जाने वाले अत्यंत उग्र वितरक के रूप ज्वर से वितरक रूप ज्वर से पीड़ित होने वाला योगी पीड़ित होने वाला बाध्य जमाना करके पीड़ित होने वाला पीड़ित किस से हो रहा है से और वितरक रूप ज्वर कैसा है अत्यंत उग्र है या पीड़ित है ना और योग ले जाएगा कुमार्ग की ओर इस प्रकार कुमार्ग की ओर ले जाने वाला उन्मार्ग क्रमण करके कुमार्ग की ओर ले जाने वाले अत्यंत उग्र विवर के द्वारा पीड़ित होने वाला योगी जब पीड़ित होने वाला योगी तत्पक्ष उसके विरोधी विचारों की भावना करें hmm. उसके विरोधी विचारों की भावना करे विरोधी विचार जो है भाषण में आ रहे हैं कैसे घोड़े सु संसार अंगारे सु पश्चिमान प्रधानी ने योग धर्म घोर संसार रूप अंगार में संतप्त होने वाले तपने वाले संसार एक अंगार के समान है अंगार में व्यक्ति क्या है जल जाता है न झुलस जाता है तो संसार किसके समान है अंगार के समान है तो विवेकी व्यक्ति इसमें क्या है तप जाता है जल जाता है की घोर संसार रूप अंगार में या घोर संसार रूप अग्नि में कह सकते हैं घोर रूप अग्नि में झुलसने वाले झुलसना समझते तो आपके अंदर कोई वस्तु डाल दो तो जल गई और जलने के पहले जैसे पत्ती आप डाल दो तो सिकुड़ती है ना उसको कहते हैं झुलस गई समझ लिया झूलसना पत्ती डाल दो सिकुड़ जाएगी आपके कहने झुलस अब अब अपने बेहतर सब समझ लेना घोर संसार रूप अग्नि में क्या कहते हैं घोर संसारूप अग्नि में जलने वाले या पकने वाले घोर संसार रूप अग्नि में जलने वाले महीने सब भूखा अभय प्रदान न योग धर्म का सभी प्राणियों को अभय प्रदान करके या सभी प्राणियों को अभय प्रदान करने के लिए योग रूप धर्म की शरण स्वीकार की योग धर्म की शरण स्वीकार की योग धर्म की शरण स्वीकार की तो ऐसा कर लेना यहाँ करण है ना सभी प्राणियों को अभय प्रदान करने के द्वारा या सभी प्राणियों को अभय प्रदान करके अभय प्रदान करने के द्वारा कि सभी प्राणियों को अभय प्रदान करके योग धर्म की शरण स्वीकार कर ली जहाँ योगा योग धर्म तो सभी प्राणियों को अभय प्रदान करके किसकी शरण स्वीकार की योग स्वीकार योग का मतलब योग धर्म योग ही धर्म यहाँ पर है ना या योग दर्दगी फ्रम स्वीकार की तो ध्यान देना योगी किसी को पीड़ा तो पहुँचाता है तो किसी भी प्राणी को फे, फे, फे, सब पीड़ा ना पहुंचाना ही सर्वभूत अभय प्रदान करना है किसी भी प्राणी को पीड़ा ना पहुंचाना क्या है सर्वभूटा अभय प्रदान करना है क्यूँकी योगी किसी की हिंसा नहीं करता है इसलिए उसके द्वारा क्या हो जाता है सभी प्राणियों को अभय प्रदान करना हो जाता है घोर संसाध अग्नि में जलने वाले में नहीं घोर संसाध अग्नि में जलने वाले मैंने या घोर संसार की अग्नि में जलते हुए मैंने ऐसा कर लेना घोर की में जलते हुए मैंने सभी प्राणियों को अभय प्रदान करके योग धर्म की शरण स्वीकार की ठीक है ना संसार से बहुत दुखी हुए बहुत व्यथित हुए तो हमने क्या किया योग धर्म को स्वीकार कर दिया खलुवाह खलुवा अलंकार में है वह हमें त्यक्वा से ले लेंगे यहाँ पर सर गोटा भय सर गोटा भय प्रदान त्यक् सर गोटा भय प्रदान का अध्ययन कर लेंगे सभी प्राणियों को अभय प्रदान करना भय प्रदान को छोड़कर पहले तो क्षण से की अब उसको छोड़ दिया और मैं सर्व गोटा भय प्रदान को छोड़कर वितरकान पुनः कान आदाना है तुल्य स्वा तान भितरकान, तान भितरकान उन वितरकों को पुनः स्वीकार करते हुए या उन वितरकों को पुनः ग्रहण करते हुए किसको वितरकों <स्याँगा> को उनको उन वितरकों को पुनः ग्रहण करते हुए स्वावृत्तेन कुल्य स्वातेन कर कुत्ते के आचरण के समान कुत्ते के कुत्ते के आचरण के समान हो मतलब कुत्ते के आचरण के समान आचरण करने वाला हो गया कुत्ता क्या करता है कि उल्टी कर लेगा फिर चैट लेगा देखा होगा कुत्ते उल्टी करते कुछ खाएंगे फिर उसको क्या पूरा निकाल लेंगे और फिर उसको उस चैट लेते तो जो क्या है कि जो ये साधन मार्ग में लग गया संसार को छोड़ कर सब प्रपंच को छोड़कर फिर उसी में पड़ने लगे तो कुत्ते के समान उसका आचरण कर पहले तो सब ये सोचा कि हम किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे और फिर कीड़ा पहुँचाने लगे तो कुछ वह सभी प्राणियों को अभय प्रदान करना छोड़कर पुनःान आजाना पुनः उन वितर्कों को ग्रहण करते हुए वितर्क का क्या है हिंसा जी जिन्ह हिंसा जी पुनः हिंसा जी को ग्रहण करते हुए वितरक से लेना है अहिंसा जी के विरोधी हिंसा आदि ठीक है पूनम हिंसा विर्कों को ग्रहण करते हुए ऐसी ऐसा विचार करना चाहिए, करना चाहिए। ये भावना होगी है नीति भावभेद है ना ऐसी विरोधी भावना करनी चाहिए तब ये आएगा ना की देखो मैंने ऐसा सोचा था की कि मैं किसी को कष्ट नहीं हूँ मैं साधना करूंगा तो ऐसा सर्वो तब प्रदान करके मैं तो किसी तो को पीड़ा नहीं दूंगा इस सोचकर मैंने साधन किया अब देखो देखोगी जिस अब फिर वही हम पाप करने के लिए थे आसन करने के लिए इस प्रकार तो कुत्ते के आसन करने के वाले समान में जल्दी होने कुत्ते के आसन समान आसन करने वाला मैं हो गया हूँ मेरे तो कुत्ता ही हो गया हूँ तोड़ना चाहिए तो विरोधी तो करना चाहिए है ना ये ये प्रतिपक्ष भावना है यथा स्वादाओले ही स्वा कुत्ता और यही कर उबले हुए को चाटने वाला उबला समझते हैं जो तो उल्टी है उसको कैसे उगला हुआ जैसे कुत्ता क्या कहेंगे उल्टी को चाटने वाला या उबले हुए पदार्थ को चाटने वाला होता है तथा उसी प्रकार से मैं प्रत्यक्ष आजाना त्याग किए हुए हिंसा आदि को पुनः स्वीकार करने वाला होगा प्रत्यस्थ कर्थ है वैसे ही में प्यास हिंसा आदि विकर्क को पुनः स्वीकार करने वाला हूँ अब ये किसने बताया गया अहिंसा को बताया गया ना अहिंसा को इसी प्रकार अब और में भी सूच लेना, अहिंसा सत्य सत्य सब में लगा देना अपने तो यम नियम को बता दिया गया, गया ना एवं आदि से इत्यादि प्रकार से सूत्रांतरे कटिद्यम इसी प्रकार से अन्य सूत्रों में भी संगति जानी चाहिए अन्य सूत्रों में सम्मी जाननी चाहिए मतलब आसन काियम तो हो गया मतलब आसन का विरोधी वितरक उपस्थित हो तो वहाँ भी विरोधी भावना करनी चाहिए प्रामायाम का विरोधी वितरक हो तो वहाँ भी विरोधी भावना करना चाहिए धारणा ज्ञान समाधि के विरोधी वितरक उपस्थित हो तो वहाँ भी विरोधी भावना करनी चाहिए है ना आगे हम तक विरोधी भावना कर चाहिए उससे बचाव हो जाता है या तो फिर आए क्या है कि आनंद भाव से ईश्वर धरणागति करने, ईश्वर बचा लेते हैं, भी भाव बचाते हैं। या फिर विवेक भी भी भी से किए भी भी तो प्रतिपक्ष है आगे देखिए हिंसा दया कृतकारिता वितरिक हिंसा दया कृतकारिता अनुमोदिता लोग क्रोध मोहपूर्वका मृद मध्या मात्रा दुखा ज्ञान अनंत फला ये की प्रतिपक्ष भावनमान ध्यान में न सूत्र में था विश्व बात है प्रतिपक्ष भावनम प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए किस, किसने कहा सूत्रधार में तो प्रतिपक्ष की भावना कैसी करनी चाहिए अब सूत्र का बता रहे हैं पहले तो में प्रतिपक्ष की भावना बताई ना अब सूत्रकार सूत्र के प्रतिपक्ष की भावना बता रहे हैं तो के कौन हिंसा आदि वितर्क कौन विरोधी समझ लेना हिंसा आदि हिंसा और क्या होगा असत्य समझ लेना की हिंसा आदि क्या है विकर्क है और हिंसा आदि से ये तीन प्रकार के होंगे कृष्ण कार्य और अनुमोलित मतलब हिंसा कर कर दिया, मिथ्या भाषण तो और टीचरा क्या हो गया मतलब न तो किया न कराया समर्थन कर दिया क्या कर दिया समर्थन हाँ ये समर्थन कर दिया तो ये वितरक हो गया मतलब जिग्न हो गया है ना जैसे चमड़े की वस्तुओं का लोग प्रयोग करते हैं तो ये भी क्या है ये भी हिंसा का तो अनुमून करना है यदि लोग चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग ना करें तो प्राणी पद इतनी अधिक दुनिया नहीं होगा चमड़े के लोग झूठे सहते हैं अब तो साधु सन्यासी 20 साल पहले कोई भी चमड़े लूटा नहीं चाहता दो साधु चमड़े के झूठे चलते घूमते हैं बिल्कुल मुश्किल बिल्कुल चंडाई टुकड़ी लेकर तब रहेगा के लिए चमड़े की वस्तु का चमड़े ले गए सूटकेटी कुछ नहीं करना चाहिए और अपने जो अंतरंग लोग हैं अपने वाले उनको भी बताना चाहिए अनुमोदन तो है ही अपने रखना नहीं और जो वैसा रखने वाले है उनका संसर्ग करना भी अनुमोदन करना तो ही बन जाता है एक तो। तो बहुत तो सूक्ष्म है ना गहना क्या तो कहते हैं गहाना थी, कर्म सुना होगा आप लोगों ने हमारे समझ से उनका सभी नब्बे समय से नगर है वैसा तो कोई कथावाचक हुआ नहीं है और होगा भी नहीं डों की जैसा आँख बंद करके कथा करते थे पूरी कथा में आप कभी खोल कर देखते नहीं थे किसी को और उनकी भागवत कथा से इतना सम्मोहन हो जाता था जो सोचता था आधा घंटे में उठ लेंगे तो बिना कथा भी उठ ही नहीं सकता था तो जैसा जैसा उनको मन होती थी वैसी वो भूल भू दर्शन करते आप कभी खोलते नहीं थे और दिन में कथा समझते आठ साढ़े आठ घंटे करते थे दो बार में दो बार कथा करते थे साढ़े आठ नौ घंटे भी बीच में पानी पीना उठना कुछ भी नहीं देखते ही नहीं किसी तरफ आप देखते कोई सुनबीस नहीं कोई कुछ नहीं और कथा से उन्होंने पूरे जीवन में एक पैसा नहीं लिया कभी नहीं लिया उनका घर की खेती की उसी के खाते से लोग अपने जो एक पैसा दक्षिणा का कभी लिया नहीं, नहीं, नहीं जीवन आमदनी होती थी जो कथा में वो जहाँ कथा होती थी वहीं लग जाएगा स्कूल उन्होंने और स्पष्ट बोलते थे वो किसी को छोड़ते नहीं थे वो बोलते थे की सेठ सोचते हैं कि भगवान को पैसा चढ़ा देंगे भगवान खुश हो जाएंगे तो क्या भगवान कोई पैसे से खरीद सकता है क्या आज चढ़ा चाहिए बिलासता छोड़नी चाहिए बेईमानी की कमाई नहीं करना चाहिए शुद्ध कमाई करो गरीबी से रहो कम करो और तो बोलते थे इस बोले आराम को सीकर डर बेदान की बात करने से कुछ नहीं होता है डॉफ कहते थे, थे, थे जीवन में त्याग नहीं है फलतफलन नहीं है कुछ नहीं होता है वैसा तो कोई वही सबको मतलब व्यापारी व्यापारी उद्योगपति किसी को छोड़ते नहीं थे, थे। किसी सबको लटा देते थे और और ये इसके बाद रामचंद्र जी का भी अच्छा अच्छे समझे थे ये भी साफ बोल थे टैक्स नहीं करना वो सब नहीं करना सड़कों सुनाते थे और वो डोरे की तो बहुत कठोर शब्दों में थे ये भी बोलते थे उसके बाद ऐसा कोई हुआ नहीं क्योंकि तो ऐसा कथा कि क्षेत्र में जो है उनका कोई क्या नहीं है कांग्रेस जी का तो कोई आश्रम था नहीं राम सुबदास जी ने पूरे जीवन तो कोई आश्रम बनाया नहीं घूमते रहते लेकिन कहीं दस दिन कहीं पाँच दिन कहीं महीना भर गए दो दिन घूम घूम कर जिंदगी निकाल ली और जब तक शरीर स्वस्थ रहा तब तक भिक्षा मांग करी भोजन की तब उनके रोटी भी नहीं खाते थे जब रहे खुद मांग लेते रोटी तो ऐसा जो है ना कोई वीक रा कोई ठीक बोल सकता है अगर जिसको खुद कथा के माध्यम से व्यापार करना है वो सत्य कृषि बोलेगा पोचन के माध्यम से किसी का छोटा किसी का बड़ा किसी व्यापारी से बुला हुआ सबका और कथाई लोग करते क्यों ऐसा अच्छा है कि दो डोंगरे जो, जो, जो, जो सोते हमें को सो भी कुछ कथा लेना नहीं है डोंगरे जी का विवाह हुआ तो इसलिए से मतलब नहीं रखा माँ कैसी थी विवाह करने को विवाह कर लिया विवाह होकर के आए तो घर के अंदर डोंगरे जी ने प्रवेश नहीं किया वो जंस रहे और माँ ने विवाह करने के लिए कहा था विवाह हो गया है तो माँ की उस बात भी बोले अच्छा तो बारह साल ब्रह्म का पालन कर पत्नी से बोले दरवाजे से बाहर ही सबके तो घर तो में सब बात होगी बारह साल उसने प्रतीक्षा की फिर बोल दिया बारह साल और कबों पालन शायद चौबीस के बाद फिर वो पत्नी पहले गएरी में कभी घर भी तो पत्नी अब कितना दे मानसिक स्थिति कैसी होगी डोंगरी की तरफ होगा उसका बोले ऐसा तो नहीं तो फिर थे नहीं कथा के अलावा वो किसी भी मिलते जुलते हुई थे कि उनका इतना खुद काम था वो स्नान करना सं करना तर्पण करना और गोपाल जी की सेवा अपने हाथी करते थे पूजा करते थे भगवान का जो है ना वो भोग लगाने के लिए अपने हाथ से जीवन मारते थे बर्तन भी अपने हाथ से मारते थे माँ की सेवा भी खुद करते थे, माँ जब जीवित साथ रखकर माँ की सेवा करते रहे ये? एक गिलास पानी भी ढूंढेगी किसी का लेते नहीं थे, जब तक शरीर उठाते अपने थे थे थे। जीवन तो ये होता है झावड़ेगी किसी कोई मतलब व्यस्त रहते हैं जब करते रहेंगे भगवान पूजा तो करते रहेंगे ऐसे बीच लोग रात बोलते हैं वो इसमें कृत्य और अनुमोदित का गया ना तो अनुमोदित प्रसंग बताया कि ऐसे लोगों के साथ जो है ना वो मिलजुल कर रहना भी इस तरीके है अनुमोदन करना है साथ हिंसा अब ध्यान लेने सुख निकल है ना और हिंसा अभी तीन प्रकार से हुई कौन कौन कृत्य तो तो मेरे दो हजार पाँच में आपने नहीं देखा एक सौ दो वर्ष की प्राप्ति की नहीं थे सुवनदास में बुलाये वो गए उनको खाना दे दिए नोट की गिड्डी दे दी है वो बोल <laughs> रहे क्या स्वामी जी बोले नोट है पहचानते नहीं वेट होता दो पैसा होता है ऐसा देख कर ही दे रहे अलग गीता देखने लाइक करने के लिए उनको ये व्यक्ति ज्यादा गीता करते जाती है थोड़ी उनको ये कारी तो अनुमोदित हिंसा आदि हिंसा आदि के विशेषण हो गए कार्य का अनुमोदिता है ना और हिंसा आदि के विशेषण देखेंगे का। मुख को मुख क्या होती है हिंसा आदि अभी की मात्रा देखेंगे मृदु मध्य अधिमात्रा मृदु का हल्का मतलब अल्प मध्य मतलब मध्यम अवधि मात्रा का क्या अत्यंत अल्प हिंसा मध्यम हिंसा अधिक हिंसा है और ये कहती है दुख ऐसी अज्ञान अनंत फला अनंत फल देने वाली कौन तो? हिंसा हिंसा का फल क्या भाई क्या विचारा करे अज्ञान देख तो अभी अज्ञान से कर दिया दिलर वाले और ज्यादा अज्ञान ही बढ़ेगा इसी प्रतिपक्ष भावना में इस प्रकार विरोधी भावना करनी चाहिए या विचार करने जाइएगा सूत्र का अन्वय अन्वय पूर्वक देखना मृदु मध्या हिंसादया वितरका द्वारा देखेंगे कृतकारिता लोभ क्रोध मोहपूर्वक मृदु मध्यादि हिंसादयंतला अनुमोदिता किसका विशेषण है हिंसादी का है नृत का और अनुमोदित तथा मृदु मध्य और अधिमात्र मृदु मध्य और भी हिंसा आदि का विशेषण है है ना लोभ क्रोध मोहपूर्वका तो भी हिंसा का विश्लेषण है हिंसा के तीन विश्लेषण हो गए पहला अनुमोदित और दूसरा मृदु क्रोध हाँ, मोहपूर्वका और तीसरा मृदु हिंसा हिंसा क्या है लगायेंगे कृतकारिक तथा अनुमोदित लोभ पूर्वक क्रोध पूर्वक तथा मोहपूर्वक लोभ क्रोध और मोहपूर्वक कौन सा कृतकारिक अनुमोदित लोग क्रोध मोहपूर्वक तथा मृदु मध्य और अधिमात्र हिंसा आदि वितर्क दुख तथा अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले होते हैं दुख तथा अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले होते हैं इस प्रकार विरोधी विचार की भावना करनी है विरोधी विचार की भावना करना चाहिए तस्कार ऐसी उन नियम नियम आदि के मत में वितरकों के मध्य में दस दस होंगे तो भी कितनी हो जाएंगे उन हिंसा के मध्य में उन उनर्को के मध्य में हिंसा कृतकारिता अनुमोदिता और अनुमोदित इस प्रकार तीन भेदो वाली होती है तीन भेदों वाली कौन होती है हिंसा कृतकारिक और अनुमोदित है ना तीन प्रकार की कौन होगी हिंसा एक एक विधा प्रत्येक एक एक करके पुनः एक एक वे तीन वेदों वाली या पुनः प्रत्येक तीन वेदों वाली है अनुमोदिता के भी से से तीन कार्य वेद कहते हैं लोग क्रोध मूलपूर्वक को लेकर तीन भेद लोकपूर्वक क्रोध पूर्वक लोभ एन कर लोक ऐसी की जाने वाली हिंसा क्या कहेंगे लोग से की जाने वाली हिंसा जैसे मानस शर्मारानस और शर्म के लिए की जाने वाली हिंसा ये तो लोक पूर्वक हो ना लोक से की जाने वाली हिंसा हो गई या तो ये कहीं लोकपूर्वक हिंसा हो गयी और क्रोधेन और क्रोध से की जाने वाली क्या हिंसा कैसे अप्रतम अने अने अप्रतम इस ये प्राणी ने या इस व्यक्ति ने मेरा अपकार किया है इस व्यक्ति ने मेरा नुकसान किया है इसी कैसे इस भावना तो है, से की जाने, तो जाने से वाली हिंसा क्रोध से होगी ना क्रोधेन अलैन कृष्ण इस व्यक्ति ने मेरा अवकार किया है मेरी हानि की है इस भावना से की जाने वाली हिंसा क्या होगी क्रोध से होगी क्रोध पूर्वक होगी और मोहन ध्यान देना कि मोह से होने वाली मोह से की जाने वाली हिंसा या मोह से की जाने वाली हिंसा कैसे में धर्मो इस हिंसा ऐसी मुझे धर्म हो जाएगा इस हिंसा ऐसी मुझे धर्म हो जाएगा इसे याद ही हिंसा को लोग करते हैं न तो वो क्या क्या है की वो तो मोह से की जाने वाली हिंसा उसे धर्म होता नहीं है लोग क्या सोचते हैं मुझे मुझे धर्म होगा इसी कर्थ है इस विचार से की जाने वाली हिंसा क्या है मोह से की जाने वाली हिंसा है मोहन का से मोह से की जाने वाली हिंसा है लोग क्रोध मोहा कथ लोग क्रोध तथा मोहपूर्वक की जाने वाली हिंसा लक्षणा दिख रहेगी क्या लोभ पूर्वक क्रोध पूर्वक तथा तो मोहपूर्वक की जाने वाली हिंसा अध तो पहले प्रत्येक के तीन भेद लोकपूर्वक क्रोध पूर्वक हो मोहपूर्वक और लोभ में भी क्या मृदु का मतलब हल्की मध्यकार से मध्यम अधिक मात्र कार से अधिक तो कृष्ण से अनुमोदित कृषि कितने भेद लोकपूर्व क्रोधपूर्वक मोहपूर्वक और से यही तीन भेद लोक क्रोध मोहपूर्वक और से यही तीन भेद लोकपूर्वपूर्वक कुल कितने हो रहे हैं नौ और उसी में भी नौ में भी प्रत्येक तीन तीन मृदु मध्य और अधी कितने हो जाएंगे एवं सप्तः भेराया एवं हिंसाया इस प्रकार हिंसा के सप्त होते हैं या इस प्रकार हिंसा के कितने भेद होते हैं उपचत्ता और मेरा पूरा और कुछ देखते हैं वो दोबारा सुनूंगा और मेरा विषय दे और मैं पानी दे सामने